से काम नहीं चलता और लोग नाटकी कर रहे हैं लोग सोचते हैं साथ परमात्मा को भी धोखा दे लेंगे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं दुकान पे बैठे थैली के भीतर माला को रखे हुए थैली के भीतर माला के गुड़िए सरकाते रहते राम राम राम राम राम राम, राम जपते रहते ग्राहक आ गया तो नौकर को इशारा कर देते कुत्ता आ गया तो नौकर को कहते बजाओ, और राम राम भी जम चल रहा है और माला भी फेरी जा रही है और फिर एक दिन कहेंगे कि दिन हो गया माला फेरते कुछ होता नहीं ये कोई माला फेरने के ढंग है अकबर एक सांस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 ध्यान में थे आप तो परमात्मा से मिलन कर रहे थे आपको मेरा धक्का पता चल गया ये बात मेरी समझ में नहीं आती कहते हैं अकबर का सिर झुक गया शर्म से उसने अपने जीवन में उल्लेख करवाया है कि उस युवती ने मुझे पहली दफा बताया कि मेरी नमाज सब थो थी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 और ठीक विधि में भी कोई न डूबे तो क्या होगा पहुंचना असली सवाल डूबने का है मस्त हो जाने का है अलमस्त हो जाने का है ये दीवानों की बातें ये मस्तों की बातें ये दुकानदारी की बातें नहीं है तुम पक्के दुकानदार मालूम पड़ते हो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 सुख संपत्ति घर आवे हर जगह सफलता बीच बीच में देख रहे होते हो छप्पर अभी तक टूटा के नहीं क्योंकि वह जब देता छप्पर तोड़ के देता छाता वगैरह लगा के करते हो ध्यान के नहीं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 तो तुम्हारी एक एक बात तोड़ी जाएगी व्यवस्था से तोड़ी जाएगी एक एक ईंट खिसकाई जाएगी मुंसी से, जब तक कि तुम्हें बिल्कुल सपाट न कर दिया जाए जब तक बिल्कुल पूरा मैदान ना हो जाए क्योंकि मैं पहले मकान गिराता हूँ फिर ही नया बनाता हूँ रिनोवेशन में, में मेरा भरोसा ही नहीं क्यों उसी पुराने मकान में कर रहे हैं लिपा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 जब तुम्हें बिल्कुल सपाट कर दूंगा जब तुम बिल्कुल चारों खाने चित, फिर धीरे धीरे तुम में सांस फूंकेंगे, <laughs> कि भैया अब उठो कि मुंशी सिंह ऑपरेशन खत्म हुआ क्या आप वापिस आओ क्या आप फिर से सांस लो क्या आपका नया जन्म हुआ तो कुछ है जो अतीत में बैठे वो अतीत में ही अटके रहते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 तुम कहते इधर से वहां गया वहां से यहां गया कई विधियों से ध्यान करता रहा परंतु सफलता नहीं मिली अब सन्यास लेने में गिर वस्त्र व माला अड़चन बन रही अगर इतनी छोटी चीजें अड़चन बनती तो तुम खतरा मत लो तुम आदमी ज्यादा होशियार हो। तुम पांव फूंक-फूंक के रखोगे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 मैं घर में मेहमान होता था उस घर की गृहणी हमेशा कहती थी कि ए, मैं तो आपकी सन्यासनी ही हूं लेकिन बस कपड़े बदलने की मत कहिए। मैंने उसे कहा कि देख मुझे भली भांति पता है कि मामला क्या है तू मेरी सन्यासनी है और इतनी सी मेरी आज्ञा मानने को राजी नहीं कि मैं कहता हूं कपड़े बदल तो मैं कुछ और कहूंगा तू मानेगी मैं कहूंगा कुंजा मकान से कुंजा कुएं में कुंदे की आप कभी ऐसा कह ही नहीं सकते मैंने कहा तू छोड़ फिक्र मैं कुछ भी कह सकता हूं <laughs> तू अपनी बता और ना हो भरोसा तो चल कुएं पर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 उसके कमरे में मैं सोता था तो मैंने देखा था उसकी अलमारी 300 साड़ियां कम से कम ज्यादा ही हो सकती कम तो नहीं अब तुम जरा सोचो किसी बिचारी स्त्री की दशा उसको कहो कि गिर हुई पहनना और 300 साड़ियां उसके पास वो घंटों तो अपनी अलमारी खोल के विचार करती थी रोज कि कौन सी पहननी कौन सी नहीं पहननी बस सिर्फ गेरिकी पहनना मैंने कही तू बांट दे तीन सौ साड़ियां फिर आसान हो जाएगा संन्यास लेना तो क्या आप कहते हैं? मैंने बामुश्किल खट्टी की हैं एक से कीमती साड़ियां सब बांट दू जरा ठहर जाए जरा मेरे लड़के की शादी हो जाने दे बहू को दे दूंगी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 कि वो माला छिपाए रहता है भीतर सन्यासी नहीं गैर सन्यासी विरोधी वो तक मुझे खबर करते कि ये कैसा आपका सन्यासी कि माला छिपाया रखता है भीतर जब पूना जाता तो माला बाहर निकाल लेता है और ही पूना में स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन में बैठा कि माला एकदम भीतर कर लेता है जब पूना जाता है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 न तुमसे मेल खाता है इसका चेहरा न तुम्हारी पत्नी से मेल खाता है। अब वो दोनों आए कि हम करें भी क्या मेल नहीं खाता तो हम हम इसमें क्या कर आप इसको भी सन्यास दो अब वो तीनों सन्यासी एक मित्र ने सन्यास लिया वो शराब पीते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 एकदम लौट पड़ा मैंने कहा मुझे क्या मालूम कि घर तब से शराब घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डर है कि कोई ना कोई पां पकड़ लेगा पैर छूते हैं लोग अब जब जिसके पैर छूए वो शराब घर जाए तो ठीक नहीं मालूम पड़ता इसलिए तो लोग सन्यासियों को आदर देते हैं वो उनकी तरकीब है उनकी तरकीब है तुम्हें व्यवस्थित रखने की कि महाराज हम आपके पैर छूते हैं जरा ख्याल रखना इधर उधर गड़बड़ हुए कि फौरन पकड़े जाओगे तुम्हें तो कभी अब तुम समझो तुम्हारा काम समझो मैंने तो झंझट डाल दी तो मुंशी सिंह पहला तो काम है गैर एक वस्त्रो माला पहले तो इस मुसीबत में उतरो फिर ध्यान पीछे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 मैंने पूछा कितनी गूढ़ बात हो इन लोगों को रहने दें क्योंकि ये भी बेचारे सुने इनको भी लाभ हो जाए कहा कि बहुत गूढ़ बात है गूढ़ बात ये थी कि उनको पूछना था कि ध्यान कैसे करें अब ये सबके सामने कैसे पूछे मुझसे मुंस, आनंद ऋषि ने पूछा है कि हम ध्यान कैसे करें मुझसे सुशील मुनि ने पूछा है कि हम ध्यान कैसे करें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 जिन परिस्थितियों में क्रोध आए जिन परिस्थितियों में चिंताएं आए तो अगर तुम्हारा सन्यासी मुफ्तखोर खोर होकर बन के बैठ जाता है और उसको चिंता नहीं आती क्रोध नहीं आता तो कोई आश्चर्य की बात है तुमको भी अगर मुफ्तखोरी मिले तुमको भी चिंता नहीं आएगी चिंता ही किस लिए आती चिंता तुमको आती है क्योंकि कल धंधा चलेगा कि नहीं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 भगवान के नामों में एक नाम है ओम महाभोगाय नम कि वह परमात्मा महाभोग रूप है यह सबसे प्यारा नाम है हजार नाम गिनाए हैं लेकिन महाभोग मैं चुनता हूं कि श्रेष्ठतम नाम है